श्री श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध अथ षोध्याय देवताओं की भगवान से स्वधाम से के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना शीशो कुम जय देव प्रजेषय भवतभव्ये सो यूता गणता इंद्रो मगवानादीत्या वसुवश्विनौसिशो रुद्र विश्व साध्या से दताता गंधर्वापसरसो नागा सिद्धचारण गुह्य ऋषे पितरश सा विद्याधर कि द्वारम संजग्मेष्ण बपसा ये न भगवा नरलोक मनोरम यथोवि लोकेशुसर्वोकमलापहम श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित जब देवर्षि नारद बसदेव जी को उपदेश करके चले गए तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुद्धगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आए साथ ही सभी आदित्य गण आठों वसु अश्विनी कुमार रिभु अंगिरा के वंशज ऋषि ग्यारहों रुद्र विश्व साधिगण गंधर्व अपसराए नाग सिद्ध चारण गुह ऋषि पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुंचे इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर कर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है तस्म विभ्राज मनाया हृदय व्यचक्षताक्षा कृष्ण मद्भुत दर्शनम् द्वार का परिसर प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से दे दिप्यमान हो रही थी वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए भगवान की रूप माधुरी का निर्निमय स्नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे वे एकटप बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे चित्रपदार्थाभि स्वर्गोद्यानोपगिरल्छादित्रपाथ जगदीश्वर उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान नंदन चैत्ररथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे देवा नाथ बुद्धिन्द्रिय प्राण उचुहू दता स्मार भी कर्म मोरूपात देवताओं ने प्रार्थना की स्वामी कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुक्षक्षुजन भक्तिभाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं आपके उसी चरण कमलों को हम लोगों ने अपने बुद्धि इंद्रिय प्राण मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है अहो आश्चर्य है दुर्विभाव्यम व्यक्तम थजस्वी पथि तदुणस्थ नजित कर्म भीरज भई सुखे भिरतो अजित आप रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिन्ते नाम प्रपंच की में माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं पालन करते और संहार करते हैं यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते हैं क्योंकि आप राग द्वेषादि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निवारण निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं सुदृढ़ दुराशिया विद्या सुताध्ययन दप क्रिया सत्वात्म नृषभते पश्यति प्रवृद्ध श्रद्धया श्रवण संभृतया यहा स्थिति करने योग्य परमात्मन जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग द्वेशादि से कलुषित है वे उपासना वेदाध्यन दान तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांतकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है श्यावाघ्रिशुभा धूम के दूसम य सात समिभूत आत्मद्भे व्योहे चित सवन सर क्रमा जिज्ञासु भी परम भागवत परिष्ट मनं चिल्म जन्मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए फिरते हैं, पांच रात्रि विधि से उपासना करने वाले भक्त जन समान की प्राप्ति के लिए वासुदेव शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय दिन पूजा किया करते हैं याग्यिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने हाथों में लेकर कुंड में लेकर देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं आपके माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतर्देश में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्त जन उन्ही को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं प्रभो आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि अग्निस्वरूप हों अग्नि के समान हमारे पाप तापो को भस्म कर दे तब विभोव माल संस्पर्धन भगवती प्रति पत्नी प्रणीत यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं ऐसे भक्त वे चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्निस्वरूप हो तु त्रिविक्रम युत त्रिपत को ये भया भय करो सुर चमो स्वर्गत कले त्वित भूमन भगवन भजता अनंत अवतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया था तब यह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की तीन धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई तीन पताकाएं फहरा रही हों उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है भगवान आपका वही पाग हम भजन करने वालों के सारे पाप पाप धोभा नोतगा ब्रमादय स्तुभ मिथुरार्मा काल से प्रकृतिपुर पर स्तनोचरण पुरशोत्तम ब्रह्म आदि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्य रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं है और ठीक वैसे ही आपके वश में है जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है इतना ही नहीं आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपकी चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें अशास हेतु हृदय स्थित संयम अभ्यक्त जीवमहता काल आहूत तो सोय तिनाखिलचये प्रवृत्त कालो गे उत्तम पुरुष स्व प्रभु आप इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति पुरुष और महत्त्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं शीत ग्रीष्म और वर्षा काल रूप तीन नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सब कुछ छय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं आपकी गति अबाध और गंभीर है आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं इव यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्वत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है इसके बाद वह महत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार और मन रूप सात आवरणों परतों वाले इस वर्ण-वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है तस्तुष जगत भवान अधिसो जन्माथ गुण भी क्रियोपनीता इसलिए ऋषिकेश आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उसमें लिप्त नहीं होते यह केवल आपकी ही बात है आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं स्मयावलोकतंबदर्शित भावभारी भूमंडल प्रहृत सौरथ मंत्र सौंडय पत्न्यस्तुश सहस्र मनंग्रियम दिमथितुम कर बिभ्य सोलह हजार से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं वे सब अपनी मंदमंद मुस्कान और तिरछे चितवन से युक्त मनोहर भावों के इशारों से और सुरता सुरतालापों से प्रौढ़ सम्भहक कामबाड़ चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाढ़ों से आपका मन दलिग् न डिघा सकी वे असफल हो रही बिभ्य स्थवामृतकथो दवा स्त्रिलोक्याज सरिता हूं आणुश्रविभिंग्रिजमंग संग सदस्य आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए दो प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी हैं एक तो आपकी अमृतमय लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी अतः सत्संग से भी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं